यानी जुम्मे के जुम्मे मैं आपको किसी इनकलाबी शख्सियत की दास्तान सुनाता हूँ जिनके पद चिन्हों पर नक्शे कदम पर आप चल सके आज जिस क्रांतिकारी की चर्चा करने में जा रहा हूं उनका नाम है बटुकेश्वर दत्त साथियों हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा भगत सिंह का नाम जानता है लेकिन भगत सिंह के दाहिने हाथ बटुकेश्वर दत्त को ज्यादा लोग नहीं जानते जबकि भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ ही मिलकर सेंट्रल सेंट्रल्बली में बम फेंके थे बटुकेश्वर दत्त का जन्म 1910 में 1910 में बंगाल के वर्धमान जिले में हुआ था उनके पिता रेलवे में कर्मचारी थे और कानपुर में नौकरी करते थे इस वजह से बटुकेश्वर दत्त की पढ़ाई लिखाई कानपुर में ही हुई कानपुर में स्कूल के दिनों में वे नेपालेश्वर बनर्जी नाम के एक टीचर के संपर्क में आए नेपालेश्वर बनर्जी को लोग नेपाल बाबू कहते थे और वे क्रांतिकारी विचारों के थे उन्होंने बटुकेश्वर दत्त को इटली के क्रांतिकारियों गैरीबाल्डी और मेजनी की जीवनियां पढ़ने कहा इन जीवनियों ने बटुकेश्वर दत्त पर बहुत गहरा असर डाला कानपुर में ही बटुकेश्वर दत्त की दोस्ती भगत सिंह से हुई कानपुर में उन दिनों गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप नाम का अखबार निकालते थे गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप अखबार के कार्यालय में ही भगत सिंह को रहने के लिए एक कमरा दे दिया था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त इतने गहरे दोस्त हो गए कि हमेशा साथ साथ दिखाई देते थे बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह को बंगला के विद्रोही कवि काजी नजरोल इस्लाम के गीत सुनाया करते थे जब भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने का फैसला किया तो उन्होंने बटुकेश्वर दत्त को ही अपना साथी चुना 8 अप्रैल सन (1929) सौ को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों सेंट्रल असेंबली में पहुंच गए और उन्होंने सेंट्रल असेंबली में बम फेंक दिए जब पब्लिक सेफ्टी एक्ट पर बहस चल रही थी बम के धमाकों ऐसी से पूरी सेंट्रल असेंबली हिल गयी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने भागने की कोशिश नहीं की और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया जून सन उन्नीस में इस बम कांड में दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इसके बाद बटुकेश्वर दत्त को काला पानी भेज दिया गया जो अंडमान निकोबार के सेलर जेल को कहा जाता था काला पानी में बटुकेश्वर दत्त को बहुत यातनाएं दी गईं। सन 1937 में 1937 में बटुकेश्वर दत्त को काला पानी से दिल्ली के जेल लाया गया अगले साल सन उन्नीस में उन्हें दिल्ली के जेल से पटना के बांकीपुर जेल लाया गया जेल से छूटने के बाद बटुकेश्वर दत्त ने पटना में ही बस जाने का फैसला किया 1947 में उन्होंने अखबारों में अपना वैवाहिक विज्ञापन प्रकाशित करवाया उन्होंने अंजलि नाम की एक लड़की से शादी की अंजलि से बटुकेश्वर दत्त को एक बेटी हुई जिसका नाम भारती दत्त रखा गया घर में प्यार से सब उसको कुकु कहकर बुलाते थे बटुकेश्वर दत्त ने पटना के जक्कनपुर मोहल्ले में एक छोटी सी जमीन खरीद ली वे उस जमीन पर अपना मकान बनाना चाहते थे लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे संयोग ऐसा हुआ कि उन दिनों अनुग्रह नारायण सिंह बिहार सरकार में एक प्रभावशाली मंत्री थे जिस दिन बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंके थे अनुग्रह नारायण सिंह भी असेंबली में मौजूद थे वे बटुकेश्वर दत्त के बहुत बड़े प्रशंसक बन चुके थे अनुग्रह नारायण सिंह की वजह से बटुकेश्वर दत्त को अपना मकान बनाने के लिए दस रुपए बिहार सरकार ने दिए वे अपना छोटा सा घर बनाकर रहने लगे उनकी पत्नी अंजलि दत्त पटना के ही बांकीपुर गर्ल्स स्कूल में शिक्षिका का, का काम करने लगी अपनी दाल रोटी चलाने के लिए बटुकेश्वर दत्त ने कई छोटे मोटे काम किए एक बार उन्होंने पटना में बिस्किट और पाव रोटी का भी एक कारखाना खोला जो जल्दी ही बंद हो गया एक बार जब पटना के कमिश्नर ने बसों के लिए परमिट देने की घोषणा की तो बटुकेश्वर दत्त कमिश्नर साहब से परमिट लेने पहुंचे। लेकिन कमिश्नर ने उनसे कहा कि वे स्वाधीनता सेनानी होने का प्रमाण पत्र दिखाएं। जब बटुकेश्वर दत्त ने ये सुना कि उनसे क्रांतिकारी होने का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है तो वे नाराज हुए और अपना दरखास्त फाड़ कमिश्नर के चैंबर ऐसी बाहर आ गए उन दिनों हिंदुस्तान के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे जो पटना अक्सर आते थे राजेंद्र बाबू से बटुकेश्वर दत्त की अच्छी जान पहचान थी लेकिन बटुकेश्वर दत्त इतने स्वाभिमानी थे कि उन्होंने राष्ट्रपति से भी अपनी जान पहचान का कभी कोई फायदा नहीं उठाया उन्नीस में बिहार के तत्कालीन गवर्नर अनंत शैनम आयंगर ने बटुकेश्वर दत्त को बिहार विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया यानी वे एक नॉमिनेटेड एम बन गए बटुकेश्वर दत्त एमएलसी के रूप में सिर्फ सात महीने विधान परिषद में रहे 1964 के आते आते उनकी तबियत बिगड़ने लगी और उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें कैंसर का मरीज घोषित किया इसके बाद बटुकेश्वर दत्त को दिल्ली के एम्स में लाकर भर्ती किया गया उन्नीस में भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राधा और प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे जब उन्हें बटुकेश्वर दत्त के अस्पताल में भर्ती होने की खबर मिली तो वे दोनों अस्पताल पहुंच गए और उन्होंने बटुकेश्वर दत्त से हालचाल पूछा बटुकेश्वर दत्त का हाल जानने के लिए भगत सिंह की माँ विद्यावती देवी भी अस्पताल पहुंची। भगत सिंह की माँ बटुकेश्वर दत्त को अपने बेटे के समान ही मानती थी जब बटुकेश्वर दत्त समझ गए की उनका अंत करीब है तो उन्होंने अपने साथियों ऐसी कहा की मेरा अंतिम संस्कार भगत सिंह के गाँव हुसैनी में करना जुलाई 1965 में बटुकेश्वर दत्त का इंतकाल हो गया उनकी आखिरी इच्छा का सम्मान करते हुए एक विशेष ट्रेन से उनके पार्थिव शरीर को पंजाब के फिरोजपुर रेलवे स्टेशन ले जाया गया फिरोजपुर रेलवे स्टेशन पर पंजाब के मुख्यमंत्री रामकिशन पार्थिव शरीर को लेने के लिए मौजूद थे उनके साथ उनके कैबिनेट के अनेक मंत्री भी थे पूरे राजकीय सम्मान के साथ भगत सिंह के गाँव हुसैनी में बटुकेश्वर दत्त का अंतिम संस्कार किया गया उस समय उनकी उम्र पचपन साल की थी बटुकेश्वर दत्त का परिवार आज भी पटना में ही रहता है और उनकी बेटी भारती दत्त आगे चलकर मगध महिला कॉलेज में अर्थशास्त्र विभाग की अध्यक्षा बनी यदि आप कभी पटना आएं तो पटना में विधान मंडल की इमारत के पास बटुकेश्वर दत्त की आदमकद मूर्ति लगी हुई है तो साथियों ये थी भगत सिंह के अनन्य सहयोगी बटुकेश्वर दत्त की कहानी बटुकेश्वर दत्त को हमारा क्रांतिकारी सलाम